प्रश्नोत्तर दीप माला विविध जिज्ञासा हमारा विद्या अध्ययन सुदृढ़ कैसे हो समाधान जब हम लोग संस्कृत का अध्ययन करते थे तब आचार्य लोग कहा करते थे कि विद्या ऐसे ही नहीं आ जाती विद्या के चार पाद होते हैं उन्हें पूरा करने पर ही पढ़ी हुई विद्या पक्की होती है केवल सर्टिफिकेट से विद्या नहीं आती विद्या का प्रथम पाद है श्रद्धा श्रद्धापूर्वक एकाग्र होकर गुरु से श्रवण करना ऐसा करने पर विद्या का एक चरण एक चौथाई आपको प्राप्त होगा दूसरे चरण की प्राप्ति का साधन है विद्यार्थियों के साथ परस्पर विचार जब हम उत्तर काशी में पढ़ते थे तब त्रयोदशी से प्रतिपदा तक चार दिन का अनाध्याय रहता था पाठ बंद रहता था प्रतिपदा छोड़कर बाकी तीन दिन हम सब विद्यार्थी बैठ पढ़े हुए पाठ का विचार करते थे उसे पक्का करते थे जिसने जिस विषय को ठीक से समझ लिया होता वह अन्य को भी समझा देता था परस्पर विचार करने पर कई शंकाएँ भी उठती थीं जिनका समाधान बाद में आचार्य से पूछने पर हो जाता था इसके विद्या का दूसरा पाद प्राप्त होता है जब किसी को पढ़ा देते हैं तो विद्या का तीसरा पाद प्राप्त हो जाता है अब पूर्ण नहीं हुई लंबे समय तक पठन पाठन कराते करते समय पर विद्या का चतुर्थ पात प्रकट होता है तब जाकर विद्या पूर्ण होती है जिज्ञासा विद्यार्थी अध्ययन कैसे करे जिससे विषय अधिक समय तक स्मरण रहे समाधान विद्यार्थी को सर्वप्रथम तो अध्ययन का समय निर्धारित करना चाहिए आजकल विद्यार्थी रात्रि के समय पढ़ाई करते हैं पढ़ कर सो जाने से विषय जल्दी विस्मृत हो जाता है पुराने समय में विद्यार्थी रात्रि को जल्दी सोते थे और प्रातः तीन बजे उठकर अपना नित्य कर्म करके अध्ययन करते थे इससे विषय का संस्कार काल तक रहता था दूसरी बात जब रात्रि को देरी से सोते हैं तो सुबह देरी से उठते हैं जिससे एक हानि और होती है भगवान सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता है संपूर्ण जगत की आत्मा है जब वे उदित होते हैं उस समय आप सोते हैं तो उनका अपमान होता है जैसे आपके घर में आपके गुरुजी आए और आप सोए रहे तो आपको प्रतिवाय पाप लगेगा ऐसे ही सूर्योदय के समय सोने से प्रतिवाय लगता है जिससे विद्यार्थी देवता की कृपा से वंचित रह जाता है परिणाम यह होता है कि पढ़ा हुआ विषय आपके जीवन में सफलता नहीं दे पाता इसलिए सर्वप्रथम तो विद्यार्थी को रात्रि के नौ बजे सोकर प्रातः तीन बजे उठने का अभ्यास करना चाहिए इसके लिए उसे खान पान में भी संयम रखना पड़ेगा अधिक खा लेगा तो सुबह उठ नहीं पाएगा रोजाना कितना पढ़े यह अपनी सामर्थ्य देख कर निर्धारित करना चाहिए किसी को कोई विषय एक घंटे में याद होता है तो दूसरा चार घंटे में याद कर पाता है इसलिए कितना पढ़ना है यह आपको निश्चय करना चाहिए हाँ विषय इतना स्पष्ट होना चाहिए जिससे हम दूसरे को भी पढ़ा सकें